आज 31 जुलाई 2015 शुक्रवार गुरु पूर्णिमा का दिवस है और आप सबको इस गुरु गौर्व की बधाई और हरिहर तीर्थाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आप सब महानुभावों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ ही देर में प्रसाद तैयार हो रहा है तो सब लोग भोजन प्रसादी लेकर ही जाएं कोई भोजन प्रसादी ले बगैर न जाए पुनः मैं आप सबका इस आश्रम में स्वागत करता हूँ और जो वक्त इसके पहले कि हमारा भोजन प्रसादी तैयार हो इसका सदुपयोग करते हुए इस आश्रम की गतिविधि इस आश्रम में जो हम जिस दर्शन का अध्ययन करते हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा ये आश्रम 10 जनवरी 2010, हजार यानी करीब साढ़े पांच वर्ष पहले हमारे गुरुदेव ने इसे दीपक जलाकर शुरू किया था और सौभाग्य से तब से आज तक ये अनवरत रूप से अद्वैत दर्शन का अध्ययन और अध्यापन की प्रेरणा देता रहा है इस आश्रम में प्रति गुरुवार रात्रि को दो घंटे का एक कार्यक्रम होता है जिस कार्यक्रम में हम अदेश शिव दर्शन का अध्ययन करते हैं कुछ समय ध्यान करते हैं और इसके अलावा बाकी हर दिवस यहाँ का वाचनालय आप सब के लिए खुला है इस वाचनालय का उपयोग जो भी सज्जन करना चाहे यहाँ पर करीब आध्यात्म, ज्योतिष आत्मकथाएं वेद पुराण स्मृति उपनिषद गुरु ग्रंथ साहब कुरान बाइबल सब कुछ आप, तो उपलब्ध है आप अपनी रुचि का जो क्षेत्र हो उस रुचि की आध्यात्मिक पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं और आप सबसे मेरी विनती है कि आप इस वाचनालय का उपयोग करें और विशेष बात यह है कि इस वाचनालय के लिए गुरुवार के कार्यक्रम के लिए या अन्य किसी भी आश्रम की गतिविधि के लिए यहां पर कोई शुल्क आरोपित नहीं ये पूरी तरह से निशुल्क सेवा है इसका खर्च कई दानदाता अपनी इच्छा से अपना नाम भी गुप्त रखते हुए इस आश्रम को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते हैं और इस अवसर का हम जरूर उपयोग करेंगे ऐसी मेरी आप सब से विनती है अब जो समय थोड़ा हमारे पास है उस दौरान में आपको इस आश्रम में जो दर्शन का हम अध्ययन करते उस दर्शन के बारे में अति संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा काश्मीर श्व दर्शन हमारे क्षेत्र में अल्प ज्ञात है लोगों को काश्मीर श्व दर्शन के बारे में बहुत कम जानकारी है कुछ लोग हैं जो इसके बारे में थोड़ा सा सुना रखा है या जानते हैं लेकिन विशिष्ट बात यह है कि शिव दर्शन के नाम से हमें कभी यह भ्रम होता है कि ये मात्र हिंदुओं के लिए लेकिन ऐसा नहीं है अगर विश्व धर्म के सर्वाधिक नजदीक कोई दर्शन है तो वो सबसे पहले नाम आता है वेदांत का जो विश्व धर्म के सर्वाधिक नजदीक है और उसके बाद नाम आता है काश्मेश्वर दर्शन जब मुझे आज से सोलह वर्ष पहले मेरे गुरुदेव से मुलाकात हुई तो उन्होंने सबसे पहले उपनिषदों का अध्ययन करने के सलाह उनकी छत्र में उनके निर्देश में करीब सात वर्ष तक मैंने उपनिषदों का अध्ययन किया और जब मुझे लगने लगा कि उपनिषद ही जीवन में उतारने लायक हैं उपनिषदों के आगे शायद और कुछ भी नहीं ये अंतिम गंतव्य अंतिम प्राप्तव्य अंतिम ज्ञातव्य है इसके बाद जानने लायक कोई विद्या बचती नहीं तब एक दिन उन्होंने अनायास मुझे बुला के कहा कि आज के बाद तुम्हारा पूरा जीवन तुमको काश्मीर शिव दर्शन को समर्पित करना है मैंने कहीं उनके मुंह से एक बार नाम सुना था काश्मीर शिव इससे ज्यादा काश्मीर शिव दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था तो मेरे लिए ये हतप्रभ करने जैसी बात मुझे लगने लगा था कि शायद गुरुदेव मुझे सर्वोच्च ज्ञान जो है वो देने के बाद शायद कहीं और नीचे ले जाना चाहते या शायद मुझ में इतनी योग्यता नहीं है उन्होंने इतने दिनों बाद समझ लिया कि मुझमें इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उपनिषदों पर स्थिर रह सकू उन्होंने मुझे कुछ किताबें रिकमंड की बताया कि ये पढ़िए शिवसूत्र पढ़िए तंत्रसार तंत्रालोक परमार्थ साध स्पंदि का ईश्वर प्रतिविद्ञा इस तरह की कुछ किताबों को पढ़ने के बारे में उन्होंने प्रेरणा दी इन किताबों को वाराणसी से प्राप्त किया ये सारी किताबें उपलब्ध भी हो गई लेकिन पढ़ने में दुरू थी समझने में बड़ी कठिन तब उन्होंने प्रेरणा दी कि आज भी एक लिविंग लीजेंट एक जीवित युद्धी आज उपलब्ध एक अवसर तो हम चूक गए जब लक्ष्मण जी महाराज इस दुनिया में थे उनको तो अब अरसा गुजर गया बहुत ज्यादा ना सही। लेकिन आज से करीब बावीस वर्ष पहले लक्ष्मण जी महाराज इस संसार को त्याग दिया लेकिन जीवन भर उनकी सेवा करने वाली माँ प्रभादेवी आज भी इस संसार में उपलब्ध थी अगर तुम काश्मीर शिवदर्शन समझना चाहते हो उनके पास माँ प्रभादेवी से संपर्क किया उन्होंने बोला मैं अभी श्रीनगर में हूँ लेकिन कुछ दिनों बाद दिल्ली आ रही हूँ तो तुम दिल्ली आ जाओ दिल्ली में उनके भतीजे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उपकुलपति हैं वाइस चांसलर हैं सुदूर जी सोपोड़ी उनके ही निवास पर उन्होंने मुझे बुलाया और ये मेरे लिए जीवन का एक विशिष्ट अनुभव था मैं अपने साथ मेरे मित्र जो अब दिवंगत थे मोतीलाल भाई को लेके गए मोतीलाल परिहार जो मेरे गुरु भाई और मित्र रहे हैं हम दोनों दिल्ली पहुंचे रास्ते में सोपोरे जी का फ़ोन आया कि तुम दिल्ली कितनी बजे पहुंच रहे पहुँचोगे हमने अपनी ट्रेन का टाइम बताया कि हम सुबह करीब साढ़े दस बजे ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे हैं तो उन्होंने कहा उस वक्त तो मैं तो कार्यालय जा चुका होऊंगा लेकिन तुम घर पे आई मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप आसपास की किसी होटल को रिकमंड कर दीजिए हम वहाँ ठहरेंगे और फिर आपके पास घर आते हैं उन्होंने बोला पहले आप घर आइए बाकी की बातें फिर माता जी आपको समझा देंगे हमारे पास कोई विकल्प नहीं था हम सीधे सीधे दोनों जने ट्रेन से उतरे माँ के लिए कुछ फल खरीदे और सीधे उनके घर पहुँचे जब उनके घर पहुँचे माता जी ने बहुत प्यार से स्वागत किया हम पूरी तरह से उनके लिए अनजान बैठते थे तो उन्होंने ये भी नहीं जानना चाहा पहले कि हम कौन है इसके पहले कि हम वो पूछते कि हम कौन है और क्यों आए और कहाँ से आए उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक कमरे की व्यवस्था है ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पर जाइए पहले स्नान कीजिए उसके बाद कुछ नाश्ता करिए फिर अपन बात करेंगे हम लोग कमरे में गए स्नान किया नाश्ता किया उसके बाद माता जी को कास्टांग प्रणाम किया उनके पास आके बैठे तब उन्होंने जाना कि हम कौन दें गुरु आज्ञा से आए हैं और हम काश्मीर शिव दर्शन के बारे में आपसे इनिशिएशन चाहते हैं हम चाहते हैं कि आप हमको काश्मीर शिव दर्शन का कुछ आरंभिक ज्ञान दे दें माता ने बिना एक क्षण गंवाए अपना काम शुरू करें उन्होंने तुरंत ही काश्मी शिव दर्शन की गुण रहस्यों को ईसो टेल्स मीनिंग्स को समझाना शुरू किया बता किताबें रिकमेंड की उनकी कई व्यक्तिगत डायरियाँ मुझे पढ़ने को दी उन्होंने कई व्यक्तिगत नोट्स थे जो लक्ष्मण जी महाराज के प्रवचनों से उन्होंने बनाए थे वो नोट्स उन्होंने दिए बोले इनको आप पढ़ लो लिख लो चाहे फोटो कर लो आपको ले सोचा उन्होंने कहीं मुझे वीडियो सी ऑडियो सी जो थी वहाँ दिखाई हम दिन दिन भर और रात देर तक दूसरे दिन पुनः सुबह उठते थे रात देर तक मैं चार दिन तक उनके पास रोका उस चार दिनों का उन्होंने घंटा से उपयोग किया चार दिनों में मुझे ऐसा लगा जैसा मैं अपने दादी माँ के पास बैठा वो पूरी लाड़ करती थी प्यार करती थी प्यार से भोजन करवाते और पूछती थी क्या खाओगे उनका आप क्या खाओगे बोले हम तो काश्मीरी लोग हैं हम तो बाहर खाते हैं खाली चावल खाते हैं उनका तो हम भी वही खाएँगे तो हमने उनका खाना खाया वो कांसे की थाली में खाना खाती थी हम लोगों ने भी कांसे की थाली में खाना खाया इस तरह वो चार दिन बलग झपते जी थे सुपोली जी जब उनके ऑफिस से आते थे वो भी हम लोगों के साथ बैठ जाते थे साथ में खाना खाते थे इतने विद्वान व्यक्ति हैं उनके आसपोर्ट से किताबें छपी हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बायो टेक्नोलॉजिट हैं और विश्वभर के विद्यार्थी उनसे पढ़ने समझने आते हैं उनके अंडर में पीएचडी करने आते हैं लेकिन उनमें इतना विनम्रता मैंने देखी कि जब मैं वापस जा रहा था तो मेरा सामान भी उन्होंने अपने हाथ से कार में रखा अब मुझे रेलवे स्टेशन तक कार से छोड़ने गए साथ में खाना दिया ऐसी विनम्रता सज्जन और इतना हृदय स्नेह वो जीवन भर के लिए मेरी धरोहर बन गया जब मैं लौट रहा था मैंने चाहा था कि माता जी के चरणों में कुछ तो अर्पण करूं माता जी ने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा कि तुम यहां मुझे कुछ देने आए हो या कुछ लेने आए हो मैंने कहा मैं तो खाली हूं मैं तो कुछ लेने ही आया हूं तो तुमने जो कुछ ये लिफाफा रखा है इसे तुम काश्मीय शिव दर्शन के लिए उपयोग कर लेना उसके प्रचार प्रसार में जो भी इससे सहायता बने वो उपयोग कर लेना और जब तुम्हारा आश्रम बनना शुरू हो उस समय मुझे सूचित करना बाद में सुधीर जी सोपोरी ने इस आश्रम में एक लाख रुपया दान भी दिया और उसके अलावा माता जी इस आश्रम के बनने के बाद यहां पर आई चार दिन रुकी सोपोरी जी की पत्नी भी यहां पर आई वो भी यहां रुकी और उन्होंने यहाँ रहकर भी सब लोगों सिर्फ प्रसन्न किया इस आश्रम में कई किताबें वो लेके आई उन्होंने दी और काश्मीर श्वर दर्शन पर प्रचार प्रसार का आशीर्वाद दिया आज अभी करीब एक घंटा पहले मैंने माता जी से पुनः बात करी उनका आशीर्वाद लिया और हम सब आश्रम के साधकों की ओर से उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने हम सबको सदबुद्धि के लिए आशीर्वाद दिया काश्मीर श्वे दर्शन सब धर्मों की अवधारणाओं को उल्लंघन कर जाता है ये ट्रांजेंट कर जाता है उन सब सीमाओं की जो धर्म के नाम से बनी है धर्म अपने आप में असीम है स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक सीमाओं में कभी नहीं रह कभी हिंदू का मुस्लिम का क्रिश्चियन का ईसाई का यहूदी रह का रहकर नहीं हो सकता किसी का नहीं रह सकता क्योंकि सब इसके अधीन है इसका सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है गीता जी जब कृष्ण कहते हैं कि मैं इस विश्व की चेतना हूं सर्वोच्च चेतना हूं। जब वो ऐसा बोलते हैं तो उसका गुण रहता है जब वो बोलते हैं कि मेरा नाम कृष्ण तुमने रख दिया ये तुम्हारी समस्या है मुझे तुम यदुवंशी कहो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है लेकिन मैं इन सबसे परे इस ब्रह्मांड की चेतना हूं और जब कोई भक्त किसी भी धर्म का अनुयायी किसी भी विधि से या अविधि से प्रेम पूर्वक निष्काम यजन अपने देवता का करता है चाहे मुस्लिम अल्लाह का यजन करे, चाहे क्रिश्चियन भगवान क्राइस्ट का यजन करे, चाहे कोई गुरु ग्रंथ साहब का पूजन करे, चाहे कोई हनुमान जी राम जी सीता जी किसी भी देवी या देवता का यजन करें लेकिन अगर वो प्रेम पूर्वक निष्काम रूप से अपने देवुर देवता के जन्म करता है तो हे अर्जुन वो यजन सभी धर्मों को उल्लंघन करके मुझ तक आ जाते हैं लेकिन कब जब वो निष्काम प्रेम पूर्वक यजन करते लेकिन अगर वो कामना पूर्वक यजन करता है अपनी कामनाओं की पूर्ति मानता है तो वो छोटा देव वो छोटी देवता वही सक्षम है उसकी कामना को पूर्ति करने के लिए वो नहीं जानते कि मैं ही उन देवी देवताओं के रूप में वहां पर उपलब्ध हूं जब वो उस रूप के सीमा में जब कुछ मांगते हैं वो रूप ही उस सीमित कामना की पूर्ति कर देता है। कामना की सीमा हो सकती है दाता की सीमा नहीं है वो कहते हैं कि तुम जो मांगोगे वो मिलेगा तुम मोहब्बत मांगोगे तो मैं स्वयं तुमको आ जाऊँगा तुमको मिल जाऊंगा इसका प्रतीक है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों कुछ मांगने गए कृष्ण के पास दुर्योधन ने सेना मांगी उन्होंने सेना मिल गई और अर्जुन ने कृष्ण मांगा कृष्ण मिले ऐसे ही हम अपने यजन में सांसारिक वस्तुएं मांगेंगे तो सारे सांसारिक वस्तु मिल जाएंगे और हम अपने आप को कौरव सिद्ध कर देंगे अगर हम मोहब्बत करेंगे परमेश्वर से तो परमेश्वर मिल जाएगा और हम अपने आप को पांडव सिद्ध कर देंगे तो पांडव हम बने या कौरव बने ये हमारी पसंद है क्योंकि हमको एक स्वतंत्रता दी है परमेश्वर ने विवेक दिया है डिस्क्रिमिनेशन पावर दिया है कि हम क्या बनना चाहते हैं हम कौरव बनना चाहें गौरव बन सकते हैं हम पांडव बनना चाहें पांडव बन सकते हैं वो तो कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ जलाशयों में मैं, मैं समुद्र हूँ पर्वतों में मैं हिमालय हूं और वाष्णों में विष्णु हूँ और जितने प्रकाश पुंज हैं उनमें मैं सूर्य हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अन्य प्रकाश पुंज मैं नहीं हूँ या अन्य देवता में नहीं वो कहते हैं मैं आत्मा हूँ आत्मा यानि सत्य आत्मा यानी अंतिम सत्य आत्मा यानी अखंड सत्य आत्मा यानी अक्षर सत्य जिस सत्य को और अधिक उद्घाटित न किया जा सके वो सत्य मैं आत्मा के दो मतलब हैं एक है सीमित मतलब जब मत तो मेरी आत्मा ये मेरा एनिमल कॉन्शियसनेस है मेरी जीव चेतना है जो माया के बंधन में एक सीमा में इस शरीर के अंदर छिपी है और शाश्वत रूप से तड़प रही है इस शरीर के बाहर आने के लिए इस बंधन से मुक्त होने के लिए और एक आत्मा का शाश्वत मीनिंग यूनिवर्सल मीनिंग वो है सर्वोच्च चेतना ब्रह्मांड की चेतना जिस चेतना से ये पंखा चल रहा है जिस चेतना से उजाला हो रहा है जिस चेतना से मैं बोल रहा हूँ जिस चेतना से आप सुन रहे हैं जिस चेतना से ब्रह्मांड की हलचल हो रही है वो चेतना वो चैतन्य जो औरों को चैतन्य करे चैतन्य है जिससे जो कुछ निकले वो परमेश्वर स्वरूप हो जाए वो चेतन है उस सर्वोच्च चैतन्य की आराधना हम करते हैं और उस सर्वोच्च चैतन्य इस ब्रह्मांड का जनक है आधार है और परम निधान है गीता जी के ग्यारहवें अध्याय में जिसको हम विश्व रूप दर्शन योग कहते हैं जब कृष्ण ने उस महान स्वरूप को देखा जो कृष्ण के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने देखा कि कृष्ण के भीतर समय भी है अंतरिक्ष भी कृष्ण के भीतर है समस्त देवी देवता ब्रह्मांड उसी में है आदि भी ब्रह्मांड का उसी में है और अंत भी ब्रह्मांड का उसी में है ये साधारण नियंत्रों से देखना संभव नहीं है हम आंखों से समय को नहीं देख सकते आंखों से अंतरिक्ष की अवधारणा हमारी सीमाओं के बाहर है लेकिन ये हमारी चमड़ी आँखों की आंखों के बात है कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी क्योंकि कहा था कि इस रूप को तुम अगर देखना चाहते हो तो दिव्य दृष्टि से ही देख सकते मैं तुम्हें देता हूँ इसी क्षण देखो कि मैं कौन हूँ उस स्वरूप को कृष्ण सहन नहीं अर्जुन सहन नहीं कर पाए वो इतना विकराल विशाल स्वरूप था जो थरथर थर, -थर लगे और दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे वो प्रार्थना करने लगे कि तमक्षरम परम तुम ही अक्षर हो तुम ही वो हो जो नष्ट नहीं होते हो बाकी सब कुछ नष्ट कर रहा है ब्रह्मांड में जो कुछ है अंतरिक्ष लेके समय तक जीव से लेके अचक सब कुछ नष्ट प्राय है ये सूर्य चंद्रमा ये नक्षत्र नष्ट प्राय है इनकी अपनी एक आयु है ब्रह्मा की भी एक आयु है वो सब आयु से बंधे हैं समय से बंधे हैं लेकिन तुम अकाल हो तुम समय के पार हो तुम महाकाल हो तुम समय से परे हो तो तुम अक्षरम परमम तुम परम हो क्योंकि हम अगर और बेहतर और उच्च सर्वोच्च की खोज में निकलेंगे अगर प्रतिबद्धता पर प्रतिबद्धता से अगर हम उस सत्य को खोजेंगे तो तुम तक खोज पहुंच जाएगी प्रतिबद्धता से हम सत्य की पूजा करेंगे तो पूजा तुम तक पहुंच जाएगी प्रतिबद्धता से हम मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत तुम तक पहुंच जाएगी इसलिए तुम परम हो और तुम वेदितवयम हो तुम ही जानने लायक हो तुम्हारे सिवा जानने लायक और कोई नहीं इस ब्रह्मांड में जितनी जानकारियां हैं वो सीमित जानकारियां तुम्हारी जानकारी तुमको जब जान ले तुम्हारा जब बोध हो जाए वो तो असीम जानकारी है और वो अंतिम जानकारी है उस जानकारी के बाद अज्ञात कुछ भी नहीं है जिसने कृष्ण को जान लिया कृष्ण चैतन्य को जान लिया उसके बाद और कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिस जानकारी से हम वंचित रह जाए तुमसे विश्व से परम निधानम निधान का मतलब होता आश्रय घर जब हम थके मारे होते हैं अपने काम लंदे से अंतिम रूप से घर आते हैं कोई ऑफिस जाता है तो आखिरी में घर आता है तो तीर्थ भी जाता है तो ऑफिस घर आता है कोई विदेश भी जाता है तो अंतिम रूप से घर आता है निधान का मतलब होता है घर तुम इस संसार के अंतिम घर हो तुम इस संसार के अंतिम निधान हो लौट कर संसार तुम तक ही आ जाएगा पूरा ब्रह्मांड जो तुमने बनाया है तुम्हारी चेतना में समझ आएगी कि तुम अंतिम निधान हो क्योंकि इसके आधार भी तुम हो और निधान भी तुम हो तुम ही इसके आधार हो तुमसे ही इस ब्रह्मांड ने जन्म लिया है तो तुम्हें में ये विश्राम पाएगा कि तो तुम अंतिम विश्राम वही हो और तुम सावत्त धर्मभोक्ता सनातनस्तम पुरुषोम तो में तुम सावत्त धर्म के रक्षक हो सावत्त धर्म क्या है जो सत्य को देखता है वो सावत्त धर्म धर्मी है। सावत धर्मी वो है जो सत्य देखता है सत्य कैसे देखता है जब मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति है एक चूहा है एक कार है एक मकान है एक सूर्य है एक चंद्रमा है एक तारे हैं कुछ अपने हैं कुछ पराये हैं कुछ प्यारे हैं कुछ घृणित हैं जब इस भिन्नता की दृष्टि से कोई देखता है तो ये हमारे सांसारिक आंखें लेकिन सावत वो है जो सत्य देखता है जो व्यक्ति नहीं उसमें कृष्ण देखता है जो मकान नहीं उसमें कृष्ण देखता है जो पुष्प नहीं उसमें कृष्ण देखता है जो कुछ है वही है क्योंकि जब वही से निकला है और वहीं पर जाएगा तो बीच में जो रूप है ये झूठा है ये झूठा है रूप जिसको हम देखते हैं पुष्प के रूप में मकान के रूप में व्यक्ति के रूप में अपने रूप में पराए रूप में मोहित रूप में थाया जीक। थाया जीक। तो या घृणित रूप में जिस रूप में हम देखते हैं वो वास्तविक स्वरूप नहीं है वास्तविक स्वरूप है उसका चैतन्य स्वरूप जैसे हमारा शिव सूत्र पहला सूत्र बोलता है चैतन्य महात्मा परम सत्य चैतन्य ही है परम सत्य है ना वो सत्य जो हर किसी चीज का सत्य है चाहे हमें पत्थर को उठा लें अगर हम उस पत्थर के सत्य को प्रतिबद्धता से खोजें तो वो खोज ईश्वर तक ही जाएगी अगर एक जीव को उठा लें और उसको परम सत्य को खोजें तो वो सत्य ईश्वर तक ले जाएगी चाहिए प्रतिबद्धता कमिटमेंट चाहिए बीच में हम, हम हमारे प्रिजुडियस को न डालें हमारे पूर्वाग्रह न आए हमारे पूर्वाग्रह हो कि नहीं परम सत्य तो मुरली मनोहर है परम सत्य तो त्रिपुटीधारी है परम सत्य तो सुली पर चढ़ा है तो सत्य है कि तुम परम सत्य से दूर रह जाओगे किसी भी रूप को अगर करो अगर परम सत्य के प्रति प्रतिबद्धता न है तो परम सत्य का रास्ता रुक जाएगा और परम सत्य के प्रति प्रतिबद्धता है तो कोई रूप तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता तो सावत धर्म बोक्ता सनातन तुम सदा से ही सावत धर्म के गोपता यानी रक्षक रहे हो जिस भी योगी ने सत्य को देखा तुम उसे अपना लेते हो तुम उसे अपने सीने से लगा लेते हो तुम वो एक कदम चलता है तुम चार कदम आके उसे गोद में उठा लेते हो और पुरुषो मतों में तुम सावत धर्म गोप्ता पुरुष हो ये मेरा मत है पुरुषो मतों में ये मेरा मत है ये उस साष्टांग दंडवत करते हुए उस विशाल विश्व स्वरूप का जब दर्शन देते हैं तो उनकी प्रार्थना करते हैं कृष्ण तो ऐसी प्रार्थना जो कृष्ण के पूर्ण स्वरूप को उजागर कर दे। दसवां जो विभूति योग था उसमें कृष्ण ने बताया है कि मैं कौन हूं कि मैं जलायशों में समुद्र हूं सर्पों में वासुकी हूं पांडवों में अर्जुन हूं अर्जुन के सामने ही बोला कि तुम भी मैं ही हूं इस तरह उन्होंने जो थियोरिटिकल ज्ञान दिया था उसके बाद में अगले विश्वरूप दर्शन योग में उन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान दे दी हम विज्ञान पढ़ते हैं तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसके बाद में प्रयोगशाला में जाकर प्रैक्टिक करते हैं वही कृष्ण ने किया उन्होंने कहा पहले समझ लो मैं कौन हूँ अब देख लो मैं कौन हूँ देखने के बाद ये बोध बन जाता है खाली एक इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन नहीं रह जाती सिर्फ मानसिक बात नहीं रह जाती मानसिक बात किताब पढ़ने से भी आ जाती है हार्दिक बात उस दर्शन को मोहब्बत करने से आती है लेकिन ये तीसरे स्तर की बात है नाभि के स्तर की बात है जिसको हम इंटीट्यू लेवल बोलते हैं जो अस्तित्व स्तर पर उतर जाती बात वो वास्तविक प्रयोग करने से होती जब हम उसका सत्य को दर्शन खुद अपनी आंखों से कर लेते हैं अपनी इंद्रियों से सत्य के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद वो सत्य हमारे परम सत्य बन जाता उससे बिगना फिर संभव नहीं है ये व्याख्या गीताजी की है जो हम अभी बात कर रहे हैं लेकिन काश्मीर शिव दर्शन में हर अद्वैत शास्त्र को लिया गया है और उसके अपने कुछ स्वयं के ग्रंथ हैं जो सर्वोच्च ग्रंथ या सर्वोत्तम ग्रंथ जो है जिसको हम यहां पर हमारी टेक्स्ट बुक है यहाँ काश्मीर शिव दर्शन की वो है शिव सूत्र उसमें सतोत्तर सूत्रों में पूरे ब्रह्मांड की संरचना हम कौन है क्या है और कहा खड़े हैं वहां से सर्वोच्च की यात्रा का रास्ता कैसा है और उसके लिए थोरिटिकल और प्रैक्टिकल टिप्स दोनों दिन ऐसा ही नहीं बताया उन्होंने कि बस ऐसा ऐसा है सब लेकिन वहां तक जाने का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया ये जिन भी ऋषियों ने लिखी है उन्होंने अपना कोई नाम तो बताया नहीं कहा कि तो प्रभु ने लिखवाई है और चट्टान पर लिखी मिली है क्या ये उनकी महत्ता है उनका बड़ोतन है लेकिन उसमें जो सार गर्भित बातें लिखी गई हैं शिवसूत्र में उन सारभित बातों का विश्व कहीं जवाब नहीं है हमारे गुरुदेव ने इसीलिए उपनिषदों को पढ़ाने के बाद काश्मीर शवदर्शन हाथ में लिया। उनका कहना था काश्मीर श्व दर्शन वही समझ सकता है जो अद्वैत दर्शन को एक बार समझ चुका है क्योंकि अद्वैत दर्शन उपनिषद और औपनिष्दिक जीवन जो आदि शंकराचार्य ने प्रमोट किया था ग्यारहवीं शताब्दी में उपनिषद तो बहुत पुराने हैं अनादिकाल से चले आ रहे हैं लेकिन आदि शंकराचार्य ने जब उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करी करीब आठवीं नवी शताब्दी में और उसके बाद में दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में उसका जबरदस्त तो प्रचलन हुआ और उस समय लोग संसार से भागने लगे संन्यासी होने लगे गृहस्थ जीवन को त्यागने लगे उस समय ऋषियों को मजबूरन गृहस्थ जीवन के महत्व बताते हुए लोगों को सन्यास से दूर करने की जरूरत थी लेकिन यह क्यों हुआ गलत इंटरप्रिटेशन के कारण कृष्ण ने सन्यास लेने की इच्छुक अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया क्यों कि सन्यास तुम जो ले रहे हो इसलिए कि सामने आतताइयों के रूप में तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं तुम्हारे वड़ील जन खड़े हैं इसलिए तुम सन्यास लेना चाहते हो तो तुम शरीर से जुड़े हो तुम अपने कर्तव्य बोध से दूर भाग रहे हो अपने कर्तव्य बोध को जो चुनता है और उसके बाद अपने कर्तव्यों को शिद्दत से करता है और उसके परिणाम के प्रति वो निर्मोही रहता है वही योगी है वही संन्यासी संन्यास इससे अच्छी परिभाषा विश्व में और कहीं भी नहीं मिलती कि हमारे कर्तव्यों को हम अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से चुने आज मैं डॉक्टर हूँ बंदूक नहीं उठाऊना लेकिन अगर एक क्षत्रिय है तो वो भीख नहीं मांगेगा हमारे अपने अपने कर्तव्य हैं इतना अच्छा सोशोलॉजी कहाँ पढ़ने को मिलेगी तो अपने कर्तव्यों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से चुनो जो आपको दायित्व तो मिला है खूब लोगों ने आलोचना करी कि शंकराचार्य तो चार वर्णों के बारे में कहते क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शुद्र के बारे में कहते हैं शुद्र को इसका अधिकार नहीं उसका अधिकार नहीं ये हमारी गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से वर्तमान समय में इन सब बातों का गलत मतलब निकाल लिया गया अपनी अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए गलत मतलब निकाले लोगों को लड़ाने बिड़ाने के लिए हमने अपने सीमित स्वार्थों की पूर्ति कर ली सचमुच मैं ऐसा कुछ भी नहीं मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं कि जो लड़ाई करवाए मनुस्मृति में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई थी कि व्यक्ति को हमने अपनी जिम्मेदारियां कैसे चुने किस बात को चुनके हम सर्वोच्च सत्य तक जा सकते उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है क्षुद्र जो लोगों की सेवा करता है सर्वोच्च सत्य से वंचित रह जाएगा निश्चित नहीं क्योंकि उसका ज्ञान कम है उसकी शक्ति कम है उसका अधर्म कम उसका उसका अर्थ कम है उसके पास एक गरीब आदमी लेकिन उसके पास सामाजिक रूप से चाहे उसके पास कम हो मकान घर का ना हो जमीन घर की ना हो लोगों की सेवा करके गुजर बसर करता है लेकिन सर्वोच्च सत्य से उसको दूर नहीं रखा गया सर्वोच्च सत्य से वो किसी को भी दूर नहीं रखा गया तुम अपना यजन अगर सर्वोच्च सत्य से मोहब्बत करके करते हो तो कृष्ण कहते हैं कि निश्चित रूप से वह जन्म मुझ आ जाएगा चाहे कोई किसी विधि से करे चाहे अविधि तो से करे तब भी वो आ जाए काश्वी शिव दर्शन ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उसके विकास के बारे में और उसके विनाश के बारे में जो जो अपने तर्क रखता है आइए वो तर्क विज्ञान की नजर में बेहद महत्वपूर्ण है आश्चर्यजनक बात है कि कुछ बातें जो हमने अति वर्तमान के विज्ञान में पढ़ी अभी अभी हमने पढ़ी पिछले सौ साल के अंदर 1924 से लेकर 1930 तक का एक समय था जब न्यूटन को गलत सिद्ध कर दिया गया ये भी कह दिया गया कि न्यूटन की जो अवधारणा है, वो जो माइक्रो वर्ल्ड के अंदर फिट नहीं बैठती माइक्रो वर्ल्ड में बैठती हैं कि सूर्य चंद्र आसमान में तारे घूमते हैं उसके बारे में उन्होंने जो कुछ प्रिडिक्शन करे वो बिल्कुल ठीक धरती के घूमने के बारे में सूर्य के आसपास चक्कर लगाने के बारे में जो कैलकुलेशन है कब ग्रहण लगेगा कब क्या होगा ये सब चीज़ें ठीक निकली लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाते हैं अणु परमाणु के स्तर पर जाते हैं तो न्यूटन गलत सिद्ध हो जाता तब एक हिसिन आए श्रोडिंजर आए बाद में आइंस्टीन आए और इन लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से जो विज्ञान हमारे सामने रखा वो विज्ञान में क्रांति थी उस क्रांति को आरंभिक रूप से हजम करना मुश्किल था हिशिन को नोबल प्राइज मिला तो कई लोगों ने आपत्ति जाहिर की ऐसे व्यक्ति को नोबल प्राइज दे रहे हो जो विज्ञान के अंदर अनिश्चितता घुसर दी उसने अनिश्चितता घुसर दी उसने उसने दिया थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, और उसी पर उसको नोबल प्राइज मिला थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी? अब तक माना जाता था कि एवरीथिंग इज सर्टन इन साइंस वो कहते थे न्यूटन कहते थे कि मुझे बता दो ब्रह्मांड के जन्म के समय कौन सा बल्क इधर लग रहा था तो मैं ब्रह्मांड का भविष्य बता दूंगा थ्योरिटिकली वो सही था उसको कोई भी काट नहीं सकता लेकिन न्यूटोनियन फिजिक्स में और बाद में आने वाले क्वांटम फिजिक्स में क्या फर्क आया एक मूलभूत फर्क आया कि फिजिक्स के अंदर प्रयोग तो किए लेकिन प्रयोगकर्ता को भूल गए एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो सदियों तक चलती आई सदियों तक उस मिस्टेक को किसी ने नहीं पकड़ा उसको सबसे पहले हिसिन वर्ग ने पकड़ा कि एक एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटर जो है प्रयोग करने वाला वो भी उस प्रयोग का हिस्सा है यह बात सबसे पहले हिसिन वर्ग ने और उस प्रयोगकर्ता का मन उसकी चेतना उस प्रयोग के परिणाम को अल्टर कर देती बदल देती हो तो सब प्रयोगों से गणित से हर तरह से सिद्ध कर दिया आइंस्टाइन उस समय हजम नहीं कर पाए उन्होंने कहा कि गाड डज नॉट प्ले डाइस ये प्रसिद्ध वाक्य है उनका आइंस्टीन का कि गाड डज नॉट प्ले डाइस कि भगवान कोई पांच नहीं खेल रहा है कि कभी पांच आ गए कभी छह आ गए हिशिन वर्ग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उन्होंने कहा समय बताएगा कि सत्य क्या है हालांकि इतना रोमांचक है उस वर्ल्ड के फिजिक्स को पढ़ना ऐसा लगता है कि इसके सामने बड़े बड़े थ्रिलर्स भी छोटे पड़ जाते हैं हम अगर एफिन टावर पर बैठे हैं नीचे से रोजाना करीब दस हजार कारें गुजरती हैं 10 परसेंट बाएं निकल जाती हैं 10 परसेंट बाएं टर्न हो जाती हैं दाइने टर्न हो जाती हैं और अस्सी सीधे निकल जाती हैं रोजाना आप ऑब्जर्व करो स्टेटिस्टिकली आप बिल्कुल यही सत्य पाएंगे रोजाना ये देखेंगे कि बाई तरफ 10 परसेंट निकलती है दस परसेंट निकलती, 80 परसेंट सीधे निकल जाती लेकिन जब वो निकलती हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाती है उसके पहले लाल गाड़ी जाती है हम कहते हैं यह बताओ किधर जाएगी कोई जवाब इसके पास नहीं क्योंकि इसका जवाब उसी के पास है जो अंदर बैठा है उसके अंदर जो बैठा है उसी के पास इसका जवाब है कि गाड़ी दाहिने टर्न होगी बाएं टर्न होगी ऐसी सीधे निकल जाएगी क्योंकि उसके अंदर चेतन ने बैठा है इसलिए ये अनसर्टन है कि वो सीधे जाएगी बाएं जाएगी या दाएं जाएगी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटर को भूल जाते हैं ये बात हमने 1925-26 पच्चीस छब्बीस इसमें सीखी कि विज्ञान के प्रयोग में प्रयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रयोग वी कैन नॉट भी ओन लुकर्स किसी बार कि हम दर्शक हो ही नहीं सकते जैसे कार है दौड़ रही सड़क पे, और उसका पहिया बोलता है कि मैं देखना चाहता हूं मेरी कार कैसी दिखती है और बाहर निकल के आ जाता है तो जब भी निकल के देखता है तो उसको एक उल्टी हुई कार दिखाई देती है वो क्या समझता है बस इसी को दौड़ती हुई कार बोलते हैं क्यों कि वो जब भी बाहर आ जाता है तो कार उलट जाती है तो सत्य के दर्शन इसीलिए नहीं होते है। भगवान इसीलिए नहीं दिखाई देते कि जब तुम भगवान को देखने की कोशिश करते हो तुम चाहते हो कि मैं भगवान से दूर हो जाऊं अरे तुम खुद ही तुम्हारे भीतर है देखने वाला ही तो भगवान है वो कैसे देखेगा खुद को उसका एहसास हो सके ये बात हिशिन वर्ग को समझ में आ गई थी लेकिन हिशिन के हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषों को समझ में आ गई थी उन्होंने कहा था कि सत्य को हम क्रिएट करते हैं सत्य को देखते नहीं हम सत्य को क्रिएट करते हैं सत्य की अवधारणा नहीं है सत्य का हम दर्शन करते हैं सत्य को हम बनाते हैं और फिर उसको देखते हैं सत्य को हम हाथ में लेकर आवले की तरह तो नहीं देख सकते कि हाथ में ये देखो ये सत्य हमको जो दिखाई दे रहा है वो अर्धा सत्य है उसके साथ में जब देखने वालों को भूल जाते हैं इसलिए वो सत्य अधूरा है सत्य तब पूरा है जब हम उस एक्सपेरिमेंट के साथ में एक्सपेरिमेंटर को प्रयोग करने के प्रयोग के साथ में प्रयोगकर्ता को साथ में लेके चलते जहाँ ही हमारा प्रयोगकर्ता को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम एक दर्शक हैं हम भूल जाते हैं कि हम खिलाड़ी हैं हम दर्शक नहीं यही गलती हम सदियों से करते आ रहे हैं ये बात किसी को समझ में आई बाद में श्रोड ने एक वेव इक्वेशन दी गणित में उन्होंने दी वो वेव इक्वेशन जो कि एक परिणाम को लगातार बदलती चली जाती है लेकिन हम जैसे ही उसको ऑब्जर्व करते हैं वो परिणाम आ रुक जाते हैं एक परिणाम सतत बनता चला जाता है और जैसे ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, परिणाम वहां रुक जाता ये बात थी श्रोण की वो बहुत विनम्र इंसान थे। उन्होंने संसार को समझाया कि सत्य ऐसा ही है हम जो देखते हैं वो सत्य है लोगों को बहुत कम समझ में आया लेकिन काश्मी शिव दर्शन के एक बात जो परमार्थ सार में लिखी है अब उसको पढ़िए और सुनिए कि इससे कितनी मिलती जुलती है वो कहते हैं कि इस एक ब्रह्मांड की कल्पना करिए जहाँ पर भी एक भी जीवनी है एक भी चेतन प्राणी नहीं है वो ब्रह्मांड बहुत सुंदर है क्या ये बात आपको हजम हो रही है ये सुंदरता कहां है कौन बोल रहा है कि सुंदर है किसकी नजरों में सुंदर है ब्रह्मांड की सुंदरता तब है जब वो सौंदर्य को देखे और उसके अंदर सौंदर्य का भाव जागे तब तो वो सुंदर है एक गुलाब जामुन देख के आप कहते हैं कि यह मीठा है जी नहीं वो मीठास आपके भीतर है आप जब खाते हैं एंडोर्स करते हैं, तस्दीक करते हैं कि हाँ ये मीठा है तब वो गुलाब जामुन मीठा है वो गुलाब जामुन अपने आप में मीठा नहीं है उसमें कोई मिठास नहीं है वो मिठास आपके भीतर है उस मिठास को उद्घाटित कर देता है वो शकर आपके मिठास को उद्घाटित कर देती है और हम कहते हैं गुलाब जामुन मीठा है एक संगीत कर्णप्रिय है हृदय आनंद से नाचने लग जाता है हम कहते हैं संगीत बड़ा अच्छा है जी नहीं वो बड़ा अच्छा तो आपकी आनंद शक्ति है आपकी चेतना की आनंद शक्ति है आप आनंद स्वरूप हैं चेतन हैं और आपके आनंद शक्ति उछलने लगती है नाचने लगते हैं आपको लगता है संगीत संगीत उसको उछालने में इंस्ट्रूमेंटल है कारण है निमित्त है वो आपके अंदर जो आनंद का स्रोत है उसको थोड़ा सा खोल देते हैं उसमें से आनंद का फुवारा छूट जाता है और हम कहते हैं संगीत कर्णप्रिय है सचमुच में संगीत में कुछ कर्णप्रियता नहीं है संगीत में कोई आनंद नहीं है वो आनंद हमारे भीतर जंगल में संगीत बजा दो एक जीव जंतु पक्षियों को मत छोड़ो क्या वो आनंद कहीं पैदा कर सकता है जहां पर चैतन्य नहीं है वहां आनंद पैदा हो ही नहीं सकता आनंद वही है जहां चेतन है। हम इसीलिए कहते हैं चेतन और आनंद शिव का स्वरूप है शिव की मूल अवधारणा है शिव का नेचर है और यही बात जब काश्मीर शिवदर्शन कहता है कि हम जो सत्य देखते हैं उसको क्रिएट करते हैं सिंह वर्ग कहता है आपने एक परमाणु को यहाँ देखा दूसरी बात उसी परमाणु को यहाँ देखा बीच में ऑब्जर्व नहीं किया तुमने कैलकुलेट करा कि यह परमाणु यहाँ से चल के यहाँ आ गया कि तुम्हारा स्पेकुलेशन है तुम्हारा अंदाज है इसके बीच में वो था ही नहीं हम वो कहते बोलो फिर आप बोला आप सिद्ध करो कि था हम सिद्ध करने के लिए हमने बीच में भी देख लिया फिर दोनों के बीच की जगह फिर खाली दी फिर बोलो कोई कहीं था ही नहीं जब तक कि सतत कोई चैतन्य उसके साहस नहीं है उसके अस्तित्व को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता किसी भी घटना के अस्तित्व को तभी सिद्ध किया जा सकता है जब वो कॉन्शियस फैक्टर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाए कॉन्शियस फैक्टर जब उसके साथ जुड़ा होता है तादात्म तो करता है तभी कोई एक्सपेरिमेंट का कोई मायना है अन्यथा कोई भी एक्सपेरिमेंट मीनिंगलेस है जैसे हम कहेंगे खरगोश का दूध लेके आते हैं खरगोश का दूध होता ही नहीं तो कहां से लाओगे इसी तरह से एक काल्पनिक और असंभव बात है कि उसके बीच में था ये एक हमारा स्पेकुलेशन एक, एक अंदाजा है ये परमाणु यहाँ से चला अब हमने उसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया बीच में ऑब्जर्व नहीं किया सत्य तो हिशिन भर कहते हैं कि यहाँ तुमने उसको क्रिएट किया बाद में वहाँ क्रिएट कर लिया बीच में था ही नहीं फिर बीच में आपकी चेतना में समा गया था और जैसे तुमने ऑब्जर्व किया और ये बात उसने खाली हंसी या मजाक में नहीं कही उसको मैथमेटिकली प्रूव करी प्रैक्टिकली प्रूव करी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैं कहीं अंतरिक्ष एक्सपेरिमेंट है जिनके द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में जो हमारा सत्य है उसका निर्माण हम करते हैं क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के बादशाह हैं इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं हम अपने गौरव को भूल गए हैं उस गौरव को भूलने के पीछे हमारी सीमितता है हमारी लिमिटेशन है क्योंकि सीमित मानते हैं तो सीमित मिलता है हम कौरव बन गए हैं पांडवों को बनाने का लिए सब आध्यात्म हैं हम कौरवों को पांडव बनाना चाहते हैं हम सब कौरवों की जात में शामिल हैं हम चाहते हैं कि हम सब पांडवों की जात में शामिल हो जाए लेकिन सत्य है कौरव सौ होंगे तो पांडव पाँच ही होंगे क्योंकि हम जब अध्यात्म की बात करते हैं स्प्रिचुअलिटी की बात करते हैं तो हमको अपने सीमित दायरे से बाहर आना जरूरी हो जाता है जब तक हम अपने सीमित दायरे में रहेंगे कि मैं विद्वान हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं तो वैष्णव हूँ मैं तो मुस्लिम हूँ मैं तो हिंदू हूँ तब तक हम इसके बाहर नहीं आ सकते हम अध्यात्म को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते जब तक हम अपने अष्ट को नहीं छोड़ देते हमारे आठ पाश हमारी जाति है तो कुल है तो योग्यता है हमारा स्वरूप है सौंदर्य है हमारा स्थान है इन सब के प्रति हम जागरूक हैं कि मैं तो महेश्वर का वासी हूँ मैं तो हिन्दुस्तान का वासी हूँ मैं तो मनुष्य हूँ मैं तो इतना विद्वान हूँ मुझे यह आता है मुझे वो आता है मैं फलाने उच्च कुल का हूँ ये सब बातें आपके विकास को रोक दें क्योंकि प्रतिबद्धता इन सबको साथ में लेके नहीं चल सकती समय तभी पैदा हुआ जब अंतरिक्ष बना ये बात बहुत धीरे से समझ में आई पिछली सदी में कि सचमुच समय सनातन नहीं है समय सनातन नहीं है क्यों हिशिन ने फिर कहा कि हर घटना के पीछे एक चेतना होना चाहिए और अगर चेतना नहीं तो घटना का कोई मायना ही नहीं जब तो ब्रह्मांड बना तो तब भी तो कोई चेतना होगी जिसने ब्रह्मांड को बनते हुए देखा तो फिर वो तो ब्रह्मांड के पहले ही थी अगर वो ब्रह्मांड के पहले थी तो वो ब्रह्मांड के पहले यानी इस अंतरिक्ष के या अंतरिक्ष के बनने के पहले क्योंकि ब्रह्मांड बना तभी अंतरिक्ष बना और आइंस्टीन ने भी सिद्ध कर दिया है कि बिना अंतरिक्ष के समय का कोई मायना नहीं क्योंकि स्पेस टाइम कंटिन्यूम है यानी अंतरिक्ष और समय एक दूसरे के साथ ही रह सकते एक सिक्के दो पहलू है जहां अंतरिक्ष व समय है समय अंतरिक्ष दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते तो फिर जब अंतरिक्ष का निर्माण हुआ तभी तो समय का निर्माण हुआ जब अंतरिक्ष नहीं था तो समय रहता कहाँ लेकिन जब वो तो रहता था तभी हम बोलते हैं सनातन धर्म सनातन पुरुष कृष्ण को हम सनातन पुरुष बोलते हैं हम पर्शु को सनातन पुरुष बोलते हैं इसलिए बोलते हैं कि इनकी अवधारणा हमारे हिसाब से समय के शुरू होने के पहले ही समय को शुरू उन्होंने किया तभी उन्होंने विश्व रूप दर्शन में देखा कि समय आदि भी इसमें है उन्होंने कहा चार रूप हैं आदि कृष्ण के अंदर समय कृष्ण के अंदर है अंतरिक्ष कृष्ण के भीतर है और अस्तित्व तो कृष्ण के भीतर है इन चार रूपों में उसने कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन किया यही विश्व रूप हम अपनी आंखों से इस ब्रह्मांड में जब देखें पर हम सत्य को देखें तो निश्चित रूप से हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे हमारे गुरु का आशीर्वाद हम सबके साथ है अगर हम सत्य को देखना चाहें सत्य को उद्घाटन करना चाहें हम अपने सीमित मानसिकता से सीमित दायरे से बाहर आ जाएं थोड़ा सा प्रयास चाहिए लेकिन बड़ी हिम्मत तभी कठोर निषल में कहा है नयात्मा बलिहीन अनलभ्य बलहीन व्यक्ति को आत्मा का लाभ नहीं होता जो मॉरल करेज नहीं है जिसके पास नैतिक साहस नहीं है वो व्यक्ति अध्यात्म के लिए अनुपयुक्त है अनफिट अध्यात्म में सबसे ज्यादा बल की जरूरत होती लोग क्या कहेंगे मेरे जात वाले क्या कहेंगे मेरे समाज वाले लोग क्या कहेंगे मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे ये क्या कर रहा है पागल तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम लोगों के कहने पर अपनी जिंदगी चलाएंगे तब तक हम कुछ भी निकल कर सकते छोटी सी जिंदगी है निकल जाएगी लेकिन एक मेरी अंतिम बात उसके बाद में भोजन मेरे ख्याल में तैयार है फिर उसके बाद हम हमारा प्रसाद लेंगे एक अंतिम बात कि हम अपने जीवन में केंद्रोन्मुख हो परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाए जीवन बाधा नहीं है मृत्यु बाधा नहीं है मृत्यु के बाद फिर जीवन है तब तक जब तक कि हमारे दिशा केंद्र की ओर है अगर हमारे दिशा संसार की ओर है तो भी मृत्यु बाधा नहीं है जीवन बाधा नहीं है लेकिन ये यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी हम जितने जंगल में जाएंगे लौटने का रास्ता उतना लंबा हो जाएगा हम केंद्र से दूर जाते हुए मर जाएंगे एक दुकान खोली और नई दुकान खोल रहे हैं एक नया बिजनेस करने जा रहे हैं अब नया काम हाथ में ले रहे हैं इन सबको करने से बहु कार्यारंभी बन जाते हैं और उन बहु कार्यारंभी बनने वाले इंसान मरने के पहले बहुत सारे अधूरे काम छोड़ जाते हैं और अधूरे कामों की वासना अगले जन्म में पुनः उन अधूरों कामों को पूर्ण करने की प्रेरणा देती है और हम फिर संसार के रास्ते पर चल देते हैं अगर हम अपनी दुकान लगाई है तो समय रहते मरने के पहले पचास साल की उम्र होने के बाद तो कम से कम जो वान आश्रम आने का समय है तब तो कम से कम उस दुकान को अवेयरनेस शुरू कर दें जो दुकान लगाई है उसको छोटा कर दे जो फैलाव किया है उसको छोटा कर दे धीमा कर दे अपने पास समेट ले, तो कम से कम केंद्रोन्मुखी होना संभव हो पाएगा बहु कार्य व्यक्ति व्यक्ति केंद्रोन्मुखी नहीं हो पाते और फिर जिस और मुख करके मरते हैं उसी और मुख करके फिर जन्म ले लेते हैं केंद्र की के ओर मुख करके मरते हैं परमेश्वर के त्रो मुख करके मरते हैं तो श्रीमान के घर पैदा होते हैं मेरे अगले जन्म में हमको वही यात्रा आरंभ कर देते हैं अगर हम केंद्र से विमुख होकर मरते हैं तो संसारोन्मुख होकर मरते हैं और संसार की यात्रा फिर शुरू कर देते हैं इसलिए हमारे लिए श्रेय तो यही है कि जीवन रहते सांस चलते केंद्रोन्मुख हो जाएं और अपनी यात्रा शुरू करें इसी प्रकार की इन चर्चाओं की हम यहाँ पर गुरुवार के दिन बातें करते हैं और हमारा हर साहित्य चाहे वो गीता हो चाहे शिवसूत्र हो स्पंदि का परमार्थ सा ये सब हमको यही शिक्षा देते हैं कि हम एक सीमित तायरे के बाहर आए हृदय में प्रेम का वास हो समस्त ब्रह्मांड को इसके वासियों को सबको प्रेम करें और हमारी दृष्टि शिव दृष्टि हो हमारे आश्रम की एकमात्र प्रार्थना है कि हे परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू इस संसार को दे जिस दृष्टि से तू संसार को देखता है वो दृष्टि देते तेरी दृष्टि में संसार क्या है तेरा अपना ही हिस्सा है बस मुझे भी ऐसा ही महसूस हो कि ब्रह्मांड मेरा अपना ही हिस्सा है बस यही प्रार्थना है और यही प्रार्थना हम सदा कर अब मैं चाहूंगा कि आश्रम के वरिष्ठ साधक डी के जोशी जी आए और दो दो शब्द आप आइए दो मिनट आइए दादा बैठ जाओ वीडियो दादा बैठ जाओ धर्म का नाम होता है परम पति है तो सभी करते है संतान कर संतान है मालिक है तो उसको व्यापार का कर्तव्य अपने समाज में लोगों को समस्त जो मेरे मन में विचार आते हैं धर्म है परम लेकिन सामने आम आदमी धर्म का नाम लिया हनुमान जी शंकर देवी माता जी प्रतापी ये चित्र हमारे सामने आए इस विषय में हमारे एक हमारे उनका एक अनुभव है उनकी के आगे है वो में कि जोर को ढूंढने भी गए वो एक मात्र आदित्य है उस जोर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनकी बूटी लगा दी चित्रकूट तो तो तो के में को भटकते भटकते शाहे थके माना थे पुलिस लाइन में एक दूटे के पंडित जी थे बोले सारे तो बाम तो तो तो तो तो ना, नीना हमने कतल जीना जबर जीना जीना चोरी की तो के कि तो ये तो ये भी जो पंडित जी ऐसे थे तो धर्म की व्याख्या सामान्य से, से तो ये मस्तिष्क काम जब किया आदेश पत्र है माताधि ईश्वर निरंतर कृपा ही करने वाली है ईश्वर का मात्री है निरंतर कृपा तुम्हारे आठ में आया उसने ही नहीं की है और माता जी की पूजा कर है, तो ये करेंगे धर्म की इस सबसे बड़ी पारी है समझने की इसको समझने में चक्कर नहीं आया ये धर्म शास्त्र कि हम भारी करते हैं वो खाते हैं इससे कोई धर्म की व्यवस्था नहीं जब तक आपको मूल स्वर कि धर्म क्या है वो मूल स्वर तक नहीं मिले तब तक इन सब में कोई उपयोगिता नहीं है है का ये मिल जा जाएगी हम उन्होंने मुझे कहा कश्मीर क्षय दर्शन क्षय दर्शन उसके बाद में उपलब्ध नहीं हो पाई आया कि एक भाषा तो तो तो तो है है सबसे आते हैं जिसमें सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि आपका शब्द उच्चारण ये शब्द ये तो जो में में है, है धर्म की एक बार एक जी से एक दूसरे में प्रश्न पूछा था की महाराज कवि पहले हो रजिस्टर कवि के साथ बचा दो ना उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि हाथ हाथ में में के के दर्शन कभी नहीं हुआ अगर उनके उनके या होता और का करते देखिए बिल्कुल मौसम क्या है क्या है, समझा। आप तो तो हैं आपको लगाओ कभी भी हमारी तरह बंधन कर क्या बुद्धिमत्ता जो बिल्कुल सही है आज कितने महिलाओं को उजागर किया जाता है कमाल आज कुछ कुछ बुरा लग रहा है दिल का आधी आंख में इतना बड़ा तैयार तो है कोई पूछ रहा हूँ देवेन एक मिनट फोन मेरा फोन मेरा फोन मेरा होटल है कार है, मिले एक जैसे है दोनों बराबर ही तो लड़ाई है नेशनल की लड़की में इसमें ज्ञान प्राप्त होगा कि हमको मुक्त होकर हम धर्मों को समझे ये सबसे बड़ी उपलब्धि का विषय है अब जहाँ तक निर्णय धर्म ने इधर आने से जो अनुभव किया हम घर में बैठ दे को तरीके से हम आंदोलन में डालते